मृत वाली अध्याय अठारह ईश्वर दर्शन ईश्वर दर्शन के लिए आवश्यक मनोभूमि आठ सौ निन्यानवे पंचभूतों से बना यह शरीर स्थूल शरीर है मन बुद्धि चित्त और अहंकार इनसे बना शरीर सूक्ष्म शरीर है जिस शरीर के द्वारा ईश्वरीर आनंद का अनुभव और उपभोग होता है वह कारण शरीर है संत शास्त्र में इसे कहते हैं भागवती तनु इन सब से अतीत है महाकारण तुरय नौ सौ भैर्मुख अवस्था में मन स्थूल वस्तुओं को देखता है उस समय वह अन्नमय कोष में रहता है अंतर्मुख अवस्था मानो बाहरी दरवाजे बंद कर घर के भीतर प्रवेश करने जैसा है उस समय मन सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में फिर कारण शरीर से महाकारण में आपता है इस अवस्था में मल हो जाता है फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता 901. सौ एक चैतन्य देव की तीन अवस्थाएं होती थी पहला बाह्य दशा इस समय उनका मन स्थूल शरीर तथा शरीर में रहता दूसरा अर्धबाह्य दशा इस समय उनका मन कारण शरीर में कारण आनंद का उपभोग करता तीसरा अंतरदशा इस समय उनका मन महाकारण में विलीन हो जाता था वेदांत के पंच के साथ इनका सुंदर मेल है स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय और प्राणमय कोष सूक्ष्म शरीर अर्थात मनोमय और विज्ञानमय कोष कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोष महाकारण पंचकोशों के अतीत है जिस समय चैतन्य देव का मन महाकारण में लीन हो जाता उस समय भी समाधि मग्न हो जाते इसी का नाम निर्विकल्प या जड़ समाधि है